आनंद की खोज साधना के अंतरा सेंशी भूविग्नानी युद्ध में जब सेनाएं आगे बढ़ती हैं तो लड़ने के अतिरिक्त एक और भी कार्य करना पड़ता है रास्ते में उपस्थित रोड़े हटाना खाई और खंदक बाटना नहरों और नदियों पर पुल बनाना और सुरंगों को हटाना पड़ता है उसी प्रकार आध्यात्मिक संग्राम में भी प्रमुख युद्ध के अतिरिक्त साधक को अनिवार्य रूप से उसके मार्ग में उपस्थित होने वाली अनेक बाधाओं एवं ऋणों का सामना कर उन्हें दूर करना पड़ता है साधना प्रतिहित कभी भी नहीं होता साधना की बाधाएं या अंतराय राग द्वेष अहंकार अज्ञान आदि प्रमुख क्लेशों से भिन्न है अविद्या सहित उसके राग द्वेषादि परिणाम मुक्ति मार्ग के साधक के प्रमुख शत्रु हैं जिन्हें जीतना लक्ष्य है जबकि आलस्य प्रमाद संशयादि मार्ग की बाधाएं हैं यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक को सभी प्रकार की प्रत्येक बाधा का सामना करना पड़े फिर भी उनके बारे में जानना आवश्यक है जिससे उनके उपस्थित होने पर उन्हें पहचान कर दूर किया जा सके यह आवश्यक नहीं कि साधना पथ बाधा रहित हो यही न्यूनाधिक मात्रा में बाधाओं का रहना अनिवार्य एवं उपयोगी भी है इस प्रकार मल्ल सीखते समय भगवान गुरु चेले से लड़ता है तथा क्रमशः उसे कठिन से कठिनतर अभ्यास करवाता है उसी प्रकार बाधाओं के साथ संघर्ष करने में साधक की शक्ति वर्धित होती है तथा ये रोड़े ही उसके उच्चतर प्रगति के सोपान बन जाते हैं बाधाओं का उपयोग कर इन्हें साधना में सहायक बनाने की कला साधक को सीख लेनी चाहिए अंतरायों के कारण साधना के अंतरायों के चार प्रमुख कारण हैं पहला कुछ बाधाएं तो हमारे स्वभाव में ही निहित है चूल्हा पिपासा निद्रा आदि कुछ शरीर के ऐसे प्राकृतिक नियम हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक होता है इन अतिरिक्त साधक को लय विक्षेप कसा एवं रसास्वाद इन चार प्रकार की बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है ज्ञान मार्ग के पथिक के लिए इह काल एवं परकाल की सभी वासनाओं का त्याग करना अनिवार्य है ऐसे सर्व त्यागी सन्यासी साधक भी लोकाचना शास्त्र एवं शरीरचना के शिकार होते देखे गए हैं अतः इन तीनों का विशेष उल्लेख आचार्यों द्वारा किया गया है आधुनिक युग की कुछ बाधाएँ बाह्य बाधाएं जैसा कि पहले कहा गया है आध्यात्मिक जीवन का संबंध आदि भौतिक आदिदैविक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार की बाधाओं में से केवल आध्यात्मिक बाधाओं से ही है फिर भी जिनके लिए हम स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं उन बाह्य बाधाओं से कैसे निपटें इसका भी विचार करना उचित है बाह्य वातावरण का प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है एवं ऐसे अनेक नियमों का वर्णन धर्मशास्त्रों में किया गया है जिनका पालन करने से हम इस प्रभाव से न्यूनाधिक मात्रा में अपने को बचा सकते हैं एकांतवास निर्जन सत्संग तथा आश्रम आदि के सात्विक वातावरण में रहना यदि कुछ ऐसे ही नियम हैं। एक सबसे बड़ी बाधा है जिसका सामना आधुनिक युग में शहरों में रहने वाले आध्यात्म मार्ग के साधक को करना पड़ता है वह है कोलाहल शोर एवं साधनोपयोगी निर्जन एकांत शांत स्थान का अभाव तेजी से बढ़ती जनसंख्या रेडियो टेप रिकॉर्डर लाउड स्पीकर आदि इसका आदि का द्रुत गति से जन समाज में प्रचलन रेल मोटर बसों आदि में वृद्धि के कारण सारा समाज घना एवं कोलाहलमय हो गया है भली है ऐसे साधक के लिए जिसने कुछ प्रगति कर ली है ये बातें व्यवधान न बने परंतु प्रारंभिक साधक के लिए तो निश्चित रूप से इसके इससे साधना में बाधा होती है अतः या तो इनसे दूर रहने का अथवा इनके बीच रहकर भी इनके प्रभाव से अपने को बचाने का कोई उपाय खोजना होगा चाहे कितनी ही व्यस्त महानगरी ही क्यों न हो रात्रि के समय वहाँ शांति अवश्य रहती है अतः योगी जन रात्रि को ध्यानादि करते हैं भगवान गीता में कहते हैं या निशा सर्वभूता तस्याम जागृति से यमी यश्याम जागृति भूता निशा निशा पशु मुने अतः साधक को जब सब लोग सोते अथवा विश्राम करते हों ऐसे समय में ध्यान करने का अभ्यास कर लेना चाहिए रात्रि के अतिरिक्त दिन में भी कुछ समय विशेषकर रात्रि एवं दिवस की संध्या वेला ऐसे होते हैं जब प्रकृति स्वाभाविक रूप से थोड़ी शांत हो जाती है सजग साधक इन मुहूर्तों को आसानी से पकड़कर उनका उपयोग कर सकता है स कोलाहल की पृष्ठभूमि एवं आधार के रूप में चिर शांति सदा विद्यमान रहती है शांत स्वरूप परमात्मा का अन्वेषण थोड़े से प्रयास के द्वारा परम शांत सत्ता का संस्पर्श कर सकता है तब वह कोलाहल के बीच भी अपने मन के एक भाग को उस शांति के साथ संयुक्त रख सकता है जिसका अनुभव कुलाहल रहित क्षणों में करता था वस्तुतः शोर की समस्या का यही एक प्रभावशाली समाधान है क्योंकि बाह्य परिस्थितियों पर हमारा कोई अधिकार वश नहीं है हम स्वयं को परिवर्तित कर बाह्य परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं एकांत का अभाव श्री रामकृष्ण का कथन है कि ध्यान करो मन में वन में कोने में गुफा वन पर्वत आदि निर्जन स्थान ध्यान के लिए अत्यंत उपयोगी है इनके अभाव में हमें अपने परिवेश के बीच ही अपेक्षाकृत निर्जन स्थान खोजना होगा यदि व्यक्ति सचमुच निर्जन का ही इच्छुक है तो व्यस्त जानक जनाकीर्ण महानगरों में भी निर्जन सुरम्य ध्यानोपयोगी स्थान पा जाएगा अपने घर के एक कमरे में अथवा कोने में हम उस निर्जन को स्थापित कर सकते हैं और अगर यह भी संभव न हो तो हृदय रूपी मंदिर में अपने इष्ट का ध्यान जन समाज के बीच रहते हुए भी अभ्यास द्वारा किया जा सकता है सीना की ईसाई महिला संत कैथेरिन को उनके पिता एकांत में ध्यान करने नहीं देते थे उन्हें वे जबरदस्ती लोगों के बीच काम में व्यस्त रहते थे लेकिन संत कैथेरिन चुपचाप अपने हृदय में अपने प्रियतम भगवान का ध्यान करती रहती थी निर्जन स्थान भले ही कम हो लेकिन इनका नितान्त अभाव कभी नहीं रहता एक छोटा सा दिवालय सरोवर या नदी का किनारा नगर से किंचित दूरी पर स्थित मैदान अथवा निर्जन भवन आदि खोजने पर पाए जा सकते हैं कि जहां समय समय पर जाकर ध्यान किया जा सकता है अगर एकांत पाना नितांत असंभव हो तो अपनी साधना पद्धति में परिवेशोपयुक्त परिवर्तन करना चाहिए अर्जुन एवं श्रीकृष्ण रणभूमि में युद्धोन्मुख सेनाओं के बीच उच्चतम दर्शन की चर्चा एवं क्रियान्वयन कर सके थे तो क्या हम कम से कम कुछ अंश में ऐसा नहीं कर सकते हमारे निकट लोगों में भगवान को देखना स्वयं के आत्म स्वरूप को विवेक द्वारा देहेंद्रिया आदि की क्रियाओं से पृथक करना साक्षी भाव का विकास आदि कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम इस कोलाहल व्यस्त आधुनिक समाज में रहते हुए भी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं इसी तरह कोलाहल एवं जन समाज में भी अपने अंतर्मुखी वृत्ति बनाए रखना एवं संतुलन न खोना अपने आप में एक साधना है ऐसा करने से समर्थ साधक एकांत में ध्यान के लिए बैठने पर अपने मन को शीघ्र शांत करने में सफल होगा उसे अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा शीतोष्ण आदि द्वंद्व अत्यधिक गर्मी वर्षा तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप भी जीवन में अनिवार्य है इनसे कुछ हद तक तो स्वयं की रक्षा की जा सकती है लेकिन पूरी तरह छुटकारा पाना असंभव है इनके प्रतिकार का एकमात्र उपाय है तितीक्षा तितीक्षा कवच की तरह मुमुक्षु साधक की अनेक बाधाओं से रक्षा करती है रक्षा तितीक्षा सदृ सदृणी मुमुक्षो न विद्यते पविनान पविना न भिद्यते यामेवीरा कवचीया विघ्ना सर्वान्दंती मायाम अतः इन बाह्य व्यवधानों से स्वयं को कभी भी विचलित नहीं होने देना चाहिए पतंजलि वर्णित बाधाएँ व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व चित्त अनावस्थित्व चित्तविक्षेपास्ते व्याधि जरा और मृत्यु की तरह रोग भी मानव शरीर का धर्म है सभी का शरीर न्यूनाधिक मात्रा में रोगग्रस्त रहता है कुछ लोगों के शरीर सबल होते हैं और कम रोगग्रस्त होते हैं तो कुछ लोग अधिक रोगग्रस्त होते हैं रोग अनिवार्य होते हुए भी स्वास्थ्य के नियमों को जानकर इसमें अपनी रक्षा की जा सकती है रोगों की उत्पत्ति के दो कारण होते हैं एक बाह्य और दूसरा आंतरिक हमारे चारों ओर के वातावरण में रोगों के असंख्य कीटाणुओं के रहने पर भी हम रोगग्रस्त इसलिए नहीं होते कि हमारे भीतर का रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी अक्षुण्ड बनी रहती है लेकिन जब किन्हीं कारणों से एक शक्ति कम हो जाती है तो हम कीटाणुओं के शिकार हो जाते हैं तात्पर्य है कि उद्योग रोगोत्पत्ति में हम भी एक कारण हैं अतः तो स्वास्थ्य के नियमों का यथास्भव पालन करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है